जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जू की जय श्री भागवत निवास की जय प्रेम पक्न ग्रंथ की जय श्री पाय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राह हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्रह रमण हरि गोविंद जय जय मो भगवतेषोत्तमा जय तू सत्यवती हृदय नो व्यासो यस् कमलगल्वायमृतम सर्गादि श्री पुर्दी तो हम तस्य नवलक्षण लक्षकृष्णा जगद्धाम वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री श्री श्री सागरजातम् सह गण रघुनाथ सजीव साध्वन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यन्वितामलायम धर्म वंदे जगप्रियणावंदेष्णपर यस्मिन् यस्ंगीत वक्षोज प्रणयी स्निधोंगस्वी नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रांति ली निव मातर नारायण नमस्कृत्य नरम चयी नरोम सरस्वती तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावेशर विष्वाणमा हरिप्रिय नाराणा नारा दिव्य व्यासाम धर्माय महते नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म सनातना वाझाक उच्च पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो हे रूप दुर्गति जनक दया हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ श्री जीव में मते मनुमतेर्दया तुलसी कामनम पद्माण पठनम सन्नीह बोलो की की जय जय श्री श्री पुष्प झूलन महोत्सव सब आज से बिहारी जी के बंगला प्रारंभ प्रारंभ हो जाएंगे सब जगह पुष्पोल ये होलिका उत्सव और श्रीप्रिया जी उनकी विशेष से राज्याभिषेक और उनके पुष्पदूत उनका महामार आज का विशेष ये श्री परम्डल श्रीमद प्रेम पत्तन ग्रंथ लदाधर भक्त के बड़े पुत्र श्री रसकोत्तर जी महाराज श्रीमद् भागवत के बड़े प्रकांड प्रवक्ता और उनमें जो प्रेमप नाम करके ग्रंथ लिखा उस प्रेमपत्तम ग्रंथ की विशेषता उस प्रेमपत्तम नगर की विशेषताओं को बताते हुए यहां एक चौथी विशेषता बता रहे हैं कि रति महारानी ने इस प्रेम पत्तन में एक नया नियम चालू किया चौथा नियम कि यत्र अनादर एवं आदर कि यहाँ पर से अनादर को आदर माना जाए ये नया, नया नियम हुआ जगत में जो अनादर है उसको यहां पर आदर माना जाए अनादर ही आदर तो जहां पर धर्म ही में है जहां पर झूठ जो है वो ही सत्य होकर के विराजमान और जहां पर अनाचार वो ही आचार होकर के विराजमान और एक चौथा यहाँ की विशेषता ही वो है अनादर ही आदर होकर के विराजमान तो सब जगत की रीति उल्ट उल्ट, उल्ट उल्ट हो गई क्योंकि उन्होंने पूरे नियम बदल लिए थे हम सब जानते हैं पहले वर्णन कर आए है कि मथुर मेंचक नाम करके एक राजा थे जो के प्रेम पत्तन उन नगर के अधीश्वर थे प्रेम का जो नगर है उसके वे राजा थे और उनकी दो प्रियाएं हैं एक प्रिया थी मती दूसरी थी रति मती बड़ी है परंतु उनका आदर नहीं था बड़ी रानी होने पर भी उनका आदर नहीं था जो छोटी रानी थी वे श्री कृष्ण को उन मधुरमेचक राजा को अत्यंत प्यारी हैं और वो रति उन जब सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए श्री कृष्ण भी मती से प्रीति नहीं कर रहे हैं रति से प्रीति कर रहे हैं तो अपना अनादर देख करके अपनी उपेक्षा देख करके मति की मत रूपता यही है कि यदि स्वामी स्वामी नहीं चाह रहे हैं तो फिर उनसे दूर हट जाए मती दूर हट गई परंतु उनका निराजन नहीं किया उनके उनसे कभी झगड़ा नहीं किया दुखी होकर के बे दूर हट गई और कहीं दूर से ही अपने पति की सेवा करना चाह रही हैं, स्वामी की सेवा करना चाह रही हैं, स्वामी के साथ में कोई झगड़ा नहीं कर रही हैं, दूर से सेवा कर रही हैं। इधर मती के अपने पीहर चले जाने पर आगम शास्त्र अपने पिता के घर चले जाने पर रति ने पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया जितना भी संविधान था उस संविधान को पूरा बदल दिया और संविधान को बदल करके एक चौथा ऑर्डिनेंस जारी किया कि आज से अनादर ही आदर हो जाएगा अब यहां पर ये प्रेम नगर की एक विशेषता बता रहे हैं कि यत्र अनादर एव आदरा अनादर ही आदर हो जाएगा कस्मान मृदम अदानतात्म भवान भक्ता कुमार यशोदा जी कन्हैया का अनादर करती हैं जो कन्हैया सबके द्वारा पूज पूजनी ब्रह्मादिकों के द्वारा भी परम परम बर्णनी उन कन्हैया का यशोदा अनादर कर रही हैं श्री श्यामचंद थोड़े बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद में आप ब्रह्मांड घाट के ऊपर सखाओं के साथ में यमुना जी के किनारे खेलने जाते मन में विचार आता है मेरा जो भक्त आता है वो ब्रजरज मांगते हुए आता है देखू तो सही इस ब्रजरज में क्या स्वाद है इसलिए आपने सखाओं की आंख बचा करके मिट्टी खाई ली ब्रिज की माखन माके उसको जो खाया है वो तो बड़ा तो स्वाद ले रहे हैं जो सखा आज के खेल में हार गया था वो बोला कन्हिया आज तुझे नहीं पुटवाया तो मेरा नाम नहीं तो सखा ने आकर खेल कहीं खेल में तो जीत नहीं सका तो कन्हिया को पराजित करने के लिए कन्हैया जब चिड़ा गए हैं तो चिड़ करके कन्हिया को पराजित करने के लिए उस सखा में आकर के मैया से दूत लगा दिया कि मैया कलिया देख आई माटी खाई और जैसे ही कलैया आए मैया ने गह करके कलैया का हाथ पकड़ लिया हाथ में छड़ी लेकर के खेलने की धमकाती हुई बोली कि कस्मान मृा अदा, अदांत आत्मन भवान भक्षण बन रहा अरे अदालत दांत कहते हैं शांत माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला अदांत है जो अशांत है माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे तो अरे अदांत अरे चमचल तेरे घर में तक माटी माखन मिश्री नहीं है तेने माटी खाई तो खाई कैसे बता आप कह रही है मैया तो ही कैसे पता लोगों को बोल पतो है भगवान भक्सवान रह एकांत में तूने छिपा के माटी खाई थी बोल लगा बोल है से ताबत आई थे ये सखा मेरे नहीं है ये सखा तेरे है तेरे सखाओं ने आकर के ही यहां पर शिकायत करी है मैंने अपनी तरफ से नहीं गढ़ी है तेरे सखाई कह रहे हैं झूठ भी हो सकते हैं ताल का ये थे कुमार बोले अरे मैया कौन के चक्कर में पड़ गई ये तो सखा महा झूठे बोले सखा झूठ क्यों बोलेंगे ये बंदाऊ कह रहा है सो मैया आज हाँ बताऊ आए ये, ये बंदाऊ भैया भी, भी इन झूठे सखाओं सखा बोले सखा झूठ क्यों बोलेंगे ये मैं भैया मैं बताऊ ये सखा बोते खाए ले और तू तो जाने मैं चोरी की चीज खाऊंगा मैंने मना करी चिड़के तो दूध लगा ये मेरी हार एक कुई तो है ये कुमार ये सारे कुमार तेरे तरफ के हैं मेरे नहीं हैं ये तेरे सखाए हैं और अब जो पे ये बलदान करे सो मैं कहा बताऊ आज ये बल्दाउंडिया भी चिड़ तो गया है हाँ एक तू ही तो साक्षात हारिये और तो दुनिया झूठी है बल्दाउ भी झूठा और सखाव भी झूठे खोल तो मुख कल ही मुख खुल गया है तो यहां मैया का कन्हैया को दाटना मेरे बाप तेरे घर में का माखन माखनिष्ठ नहीं है माटी खाई तो खाई कैसे ये जो डाटना है ये अनादर ही आदर है मैया यदि डाटे नहीं तो फिर प्रीति कैसे प्रकट हो ये तो प्रीति साइन रूप में प्रकट हो रही है ऐसे ही कन्हैया मैया से तू कार्य से नहीं बोलेंगे मैया से आप यहाँ पढ़ा तो ऐसे बोला जाएगा भैया जाएगा वहां को आदर से बोला जाएगा तो पिता से तो आदर से बोला जाएगा पर तो मैया से इतना प्रेम होता है माँ से के उससे तो तू कहकर ही बोला जाता है माँ भी बेटे से तू कहके ही बोलेगी और बेटा भी माँ से तू कह करके ही बोलेगा तो कुमारे अग्र जो प्रेम भविता जी कहा ये तेरो तेरो बेटा ये अनादर करके तू की जो बोली है ये ही परम पर आदरणीय होकर के विराजमान शास्त्र कहते हैं जन उनके लोक व्यवहार में भी आता है कि तू काल की जो बोली है वो सर्वदा सर्वता, सर्वता आदरणीय होती है बाल्ये सुताना, स्वताना अंगनाना स्तुतो कवीना, समरे भटाना त्वर कार्य युक्तों गिर प्रशस्ता तस्मात्म चार जगह तू कार्य की बोली ही अधिक महत्वपूर्ण है बाल्ये सुताना, बालक अवस्था में पुत्र वो तू कार्य की बोली ही जितनी मीठी लगती है मैया बाप मां से तू तू करके मैया तू का कर रही है तू का कर रही है ये तू कहकर बोलना है बालक का जितना अच्छा लगता है वो बालक आप वाली बोल नहीं जानता है आइये बिराजिये पधारिये ये, ये बोल नहीं जानता है मैया मैं तेरी बोली में बैठूंगा मैं तेरे से खाऊंगा सीधी सीधी बोली बोले तो बाल्य सोपाना बाल्यकाल में सु उनकी तू काले की बोली अच्छी लगती है सुनते में प्रिया की तू कार्य की बोली वही परम मीठी लगती है सुरते अंगना नाम स्तुत कभी समय कभी भी राजा से तू कहकर के बोलेगा आप आप कहकर नहीं बोलेगा राजा तू ऐसा है राजा तू ऐसा है ऐसे तू कार्य की बोली बोली जाएगी और समय भटाना युद्ध के समय शत्रु से भी आप आप कहकर नहीं बोले या तू कह के बोला जाएगा तू कहके बोला जाएगा तभी तो गुस्सा आएंगे युद्ध करने में आनंद आएगा मजा आएगा तो ये जो समरे युद्ध में शत्रु जो है उनसे तू कहकर बोलना ये तम कार्य युग तो बचक प्रशस्ता ये चार जगह तू कार्य की जो बोली है वही प्रशस्त होकर के विराजमान यही अत्यंत अत्यंत प्रेम घंटा है इसलिए भाव की घंटा में इन चार स्थानों पर तू कारी की बुली ही बुली जाएगी स्तुतों और सम्रे तो ही बचक प्रशस्ता तो श्री यशुदा जी भी तू कहकर बोल रही है कन्हैया का अनादर कर रही है ये अनादर ही परम परम आदर है और ये जो अनादर करना मैया कन्हिया के कई बार ऐश्वर्य का दर्शन कर चुकी है फिर भी अनादर करना ये अनादर करना उनके प्रेम बिराजमा में है इसलिए बासुल्यको बसता के रस को जानने वाले वे ही इस स्नेह की भाव को समझेंगे और इसे अच्छा अत्यंत आदत मिश्रणी स्वर्ण न उदीक्षाण भय विभुले क्षण हस्ते गृह भिष्य यशोदा मैया एक दिन कार्तिक अमावस्या की बात है अमावस्या के दिन दीपावली के दिन स्वयं दही मत रही हैं और जितने भी घर के लोग हैं वे उपनंद गोब के बहन में कोई उत्सव है बालक का जन्मदिन है वे उसमें गए हुए हैं रोहिणी मैया भी आज घर में नहीं है यशोदा जी अपने हाथ से दही मतने के लिए विराजमान हुई है हृदय में जो भाव है उस भाव के कारण स्वयं वो भाव ही कविता बनकर के यशोदा के मुख से बाल लीला चरित्र बनकर के प्रकट हो रहा है भाव की जो अधिकता वही कहीं कल्पना के साथ में मिलकर के बिंब विधान के साथ में मिलकर के मधुर गीत बनकर के प्रकट हो जाती है तो यशोदा के हृदय में जो प्रीति कन्हिया की वही लोरी बन करके वही सुंदर बाल्य चरित्र बनकर के भाव के साथ में अभिव्यक्त हो रही है गीत बन करके कहीं अपने आप उन्न करके निकल रही है भाव का गीत के रूप में वह सामने प्रकट हो रहा है अब यशोदा सुकवित कवियत्री तो है ही फिर भाव में अपने आप निकला हुआ जो गीत वो तो अत्यंत मधुर होगा वो उसमें प्रयास नहीं है बिना प्रयास के वो गीत निकला है उसमें सहज रूप में कल्पना भी जुड़ रही है उसमें सिद्धांत अपने आप सहज रूप में ही विद्यमान है फिर वो भी यशोदा के कंठ से निकल रहा है तो स्वर भी उसका भाव मीठा है यशोदा स्वयं ही कोकिल कंठ है पर मीठा बोलने वाली अब यशोदा के उस गायन के साथ में कहीं ताल देने की आवश्यकता है तो श्री दही मसने की जो घमर घमर ध्वनि है वही मानो ताल दे रही है और यशोदा के वचन प्रकट हो रहे हैं अब ताल के साथ में नृत्य भी चाहिए तो यहां पर नृत्य हो रहा है यशोदा के हाथ के आभूषण गले का हार काम के कुंडल ये मांगो ताल के साथ ही साथ नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो स्वर, स्वर, ताल और नृत्य नृत्य इसको तीनों एक उसका नाम है संगीत की परिपूर्णता तोल आज श्री यशोदा के श्री मुख से अपूर्व रूप से प्रकट हुआ है और उस तवल में यशोदा मधुर में कृष्ण के बाल्य चरित्रों का गायन कर रही हैं। इधर शाम सुंदर श्री कृष्ण मैया की शैया पर जागे, अपने पास में मैया को नींद देख करके शैया के ऊपर आप उठकर के बैठ गए और नैनों में जरा भी आलस्य नहीं सीधी, सीधी सीधी सोते सोते पर तो आप पूरी पूरी खोल दी जरा भी आलस्य नहीं हो मैया के स्वर को सुन रहे हैं आनंद से आ रहा है दही मतने की स्वर भी मिल रहा है मैया का कंठ भी मिल रहा है कितनी तो आ गई है कि से कैसे जाए उल्टे होकर के हो करके लटके और जो संय्या को छोड़ा सो चरण धरती के ऊपर आकर टिक गए अपने आप ही उतर गए और वहीं से आख मिटते मीटते मैया के पास में आए और मैया के पास में आकर के कह रहे हैं कि मैया मैया जल्दी से गोदी में लेके दूध तो और जल्दी जल्दी दही लगी कि लो ये आ गया अब दही नहीं मतने देगा कह बेटा मैं अभी दूध पिलाऊंग देख झाग आए गए या समय में मसरों छोड़ लोंगे तो झाग बैठ जाएंगे फिर माखन बिछल जाए गो मिल जाए माखन मठा में फिर निकले ना चाहे गर्म पानी मिला चाहे ठंडो पानी मिला एक बार में निकल जाए निकल जाए लोनी और नहीं तो यदि एक बार लोली घुल गई झाग घुल गई तो फिर दोबारा कितना भी मत हो फिर दिन निकलेंगे माखन दिन लोली नींद निकलेगी जरा रुक जा तो जल्दी जल्दी दही मतले है कृष्ण प्यारे नहीं है कृष्ण से भी ज्यादा कृष्ण की पोषक वस्तु प्रेम में प्यारी होती है यह रस का सिद्धांत है कि पोषण की अपेक्षा पोषक ज्यादा प्यारा होता है सो मैया को तो कन्हैया की भी अपेक्षा कन्हैया का पोषण करने वाला माखन अधिक प्यारा है कब माखन से कन्हैया का पोषण होगा इससे और जल्दी जल्दी मतने लगी कन्हैया ने तो अक्क धक्क आगे बढ़ कर पट रई पकड़ ली मैया तो देख करके हे जो उमर रहा है मेरा बेटा कैसो चतुर यदि रस्सी पकड़ता तो हाथ में घिसाल ले माप पकड़ता तो मेरा मसनो बंद हो तो ना और हाथ पकड़ करके मुझे रोकना चाहता तो कन्हैया क्या मोह रोक ले तो कन्हैया में इतनी दम तो है नहीं कि मोह रोक ले कन्हिया ने देखो रई पकड़ी न रई चले न माखन मखा और उठा करके, आप ऐसा कह करके मेरे लाला ऐसा कह करके कन्हिया को छाती से लगा लिया है अपना दक्षिण स्तंभ का जो दुग्ध पान करा रही है आप आनंद पूर्वक चुसुर चुसुरु पान कर रहे हैं अभी पेट भरा नहीं है मैया रसोई में दूध ओटने के लिए रखाएंगे दूध उठना मानो वो दूध विचार कर रहा है कि मैया के स्तन की अपेक्षा अब मेरा स्वाद कहाँ है कन्हैया को मैया का स्तन जितना प्यारा है स्तन का दूध जितना प्यारा है उतना मैं तो प्यारा हूं नहीं जब मेरा अनादर ही है तो यहां रह करके क्या करूंगा हाँ, दूध के आगे मैं तो लज्जित हूं इस दूध का स्वाद दूर दूर तक मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ जैसे भैया के स्तन के दूध का स्वाद है अतः मेरा तो जल जाना ही अच्छा ऐसा विचार करके वो दूध माधो अग्नि में ही कूद करके अपना दाह करना चाहता है अग्नि में गिर रहा यशोदा जी मन हाँ, में विचार करें बोले बालक को दूध कहूँ आँच में दाजगे बालक को अनिष्ट नहीं हो यह सबके विचार है कि बालक का दूध अग्नि में नहीं जलना चाहिए उससे बालक का अनिष्ट होता है इसलिए सब काम छोड़ के मैया दौड़ करके दूध को संभालने के लिए गई है कन्हिया को छोड़ा करके धम्म बैठा करके दूध संभालने के लिए जो गई दूध को पकड़ करके अंचल से जो किनारे रखा है मैया दूध ठंडा करके दूध को जमाना है सो ठंडा करके जमा जमाने में मैया को तेल लगी कन्हिया को तो क्रोध आ गया बिल्लो दूध ऐसो प्यारो और मैं पूछ प्यारो ना मैया तो कोई काम बिगाड़ना चाहिए उस परमात्मा को ये तो होश रहा नहीं कि ये है माटी का माठ इसके चारों ओर जो लोहरिया अटोकना लगे हुए है माठ के साथ में कोई छिड़खानी की वो फूट भी सकता है गुस्सा आ रही है बड़ी भारी बड़े लालने मैया के मैया को कोई काम बिगाड़ू ये मन विचार करके अनादर ही आदर मैया का अनादर करना मैया का काम बिगाड़ना ये स्नेह की अधिकता में मैया के ऊपर अधिकार है का, इसलिए मैया का काम बिगाड़ू ये विचार करके आप अनादर कर रहे हैं और यही कन्हैया का मैया के ऊपर आदर है भैया के प्रति आदर है यशोदा कन्हैया को डांटती है ये आदर और कन्हैया का भैया का काम बिगाड़ना यह उल्टा आदर है सो आपने एक लुटिया लेकर के मन में विचार किया कि इस मात में नीचे कोई छेद कर दूं आ, अकल तो खूब है देख तो खूब रहे हैं परंतु तो अभी तकनीक पूरी आती नहीं हमारे ब्रिज में जिस हमें गांव के गांव जी में और कभी पात्र नहीं मिले तो क्या हो? वो मिट्टी का जो डबुआ है उसमें ही कोई पत्थर सा लेकर के चक्कू लेकर के और उसमें ही ठक ठक ठक करके और एक छेद कर दिया जाए तो छेद करके उससे खीर दूध दही इनको पानी वो सब पंगत में पर दिया जाए गंगा सागर का काम करे तो देखिए तो है कि पत्थर से कहीं छेद किया जाता है सो आप भी हैं कि इस मार्च की तेजी में कोई छेद कर दो पर इतनी अकल नहीं है कि पत्थर कैसा लेना चाहिए कोई नुकीला पत्थर हो तब तो ठीक है और कोई गोल पत्थर चितना पत्थर लेकर के और उससे माठ लूट माठ में मारोगे तो माठ तो फटी जाएगा फूटी जाएगा सो जो लोड़िया लेकर के छेद करने के लिए छोटा सा छेद हो जाए आपने जो माठ में मारा भीगी हुई भीगा हुआ माठ बिलोया हुआ दही फट देसी माठ फूट गया और फल फल करके बिलोया हुआ दही सारे आगन में फैल गया अब डर लग रहा है कि मैया बिना नहीं रहेगी सो so, अभी पक्के चोर तो है नहीं कच्चे चोर है जिन चरणों में दही लग रहा है उन्हीं चरणों से आप भंडार घर हो गए हैं वहां माखन की कमोरी रखी हुई है उस माखन की कमोरी देख के उस माखन चोर का मन बश में नहीं रहा तो आपने माखन की कमोरे पट्ट उठा ली है पेट से लगा करके छाती से लगा करके भंडार से बाहर निकले देख रहे हैं मैया अभी रसोई में ही खटर पटर कर रही हैं, इधर से उधर जा रही है उधर से इधर जा रही है मैया को बाहर देखा ही नहीं आप तो मैया की आंख बचा करके तुरंत ही निकल गए, और निकल करके द्वार के ऊपर हो के परिक्रमा देकर दे पिछवाड़े जाकर के बगीचे में आप बैठ गए हैं वहां पर एक उलूखल पड़ा हुआ है उस उलूखल के ऊपर बैठ गए आओ आओ करके दधलोह नामक एक बंदर उसको बुला लिया है एक एक लोनी स्वयं खाते जाएं एक एक लोनी उस बंदर को देते जाएं मैया जो आई वहां पर तो नया दधका देखा है करेंगे वो ऊधमी कहा गया पक्के चोर तो है नहीं छोटे छोटे दही के जो सने हुए चिन्ह है उनको भंडार घर की ओर जाते हुए देखा। मैया जो भंडार में जाकर के देखें, वहां पर कन्हैया दिखे नहीं पंत तो खिड़की की सन्न में मैया ने जो झाक करके बाहर देखा आप बगीचा में बैठे हुए हैं जान के ऊपर दाहिनी जान रख करके बोगी में मार तो चुपचाप उतना है। दे। खा ले फिर हाथ फैला दे आप आनंद पूर्वक माह रहे हैं मैं आता हूं हसी हसी को बोले कितना चतुर है मुझे पता भी नहीं लगा और बैठा भी कितनी चतुराई के साथ में है परिक्रमा की ओर मुख के बैठा है भंडार की और पीठ है परिक्रमा कि मैं आऊंगी तो दूर से आती हुई जाऊंगी तो भाग जाए तो पहले से योजना बना करके परिक्रमा की ओर मुख के बैठा है बेटा तेरी मैया तेरे शरीर के बहुत से चलाए हैं हम भी सर मैया बोली मैं सामने से काट को जाऊंगी मैं तो पीछे से जाऊंगी मैया ने धीरे से आवाज नहीं हो ये कहकर के भंडार घर की खिड़की को खोला है और खिड़की के ऊपर मैया चढ़ गई कन्हैया के खेलने की छड़ी मैया ने अपने बगल में ले दबा ली है और मैया का श्रीरंग थोड़ा भारी कमल भी थोड़ी भारी मैया की कमर तुमने भारी अच्छी लगे कोई छिड़कटी अच्छी थोड़ी थो अच्छी थोड़ी थो मैया तो नहीं मोटी ताजी भारी भरकर तभी इनक अच्छी भीख सो मैया खिड़की पर चढ़ गई खिड़की के ऊपर बैठ गई अब खिड़की खिड़की है ऊंची बगीचा की भूमि है नीचे सो मैया अपने चरण लटका करके हाथ का सहारा लेकर के जो खिड़की में कूद है मैया ने अपने चरण के मुंह को कर लिए कि कहीं खनक नहीं जाए पर धोखा दे दे जो एक नीचे गया गया जो थम्माटा हुआ कल्या ने पीछे मुड़ के देखा मैया के बगल में छड़ी लग रही है आप तो माखन की कमोली रख तीसरी तोड़ करके भागे बंदर तो मैया के ऊपर रोकता मैया ने उठा करके बंदर के ऊपर जो मारा बंदर कहीं खाए बंदर तो बच्च, बच बच गया है और पेड़ के ऊपर जाकर के मैया के ऊपर तो, तो बाद में चलो बाबू पकड़ो मैया को तो जैसे कोई गिने ही नहीं मैया दाते फिर भी मैया नहीं मैया अनुठा खा मन विचार किया कि अपन तो जाकर के ताऊ जी की गोदी में बैठ जाएंगे जेठ के सामने मैया आएगी लाश करेगी और ताऊ जी बचा लेंगे ताऊ जी के लाल लेनंद कोप बैठे होंगे सिंगापुर के ऊपर चौपाल पे सो so, ताऊ जी के पास में दौड़ करके गए परंतु तो आज कन्हैया का भाग्य साथ नहीं दे रहा है यशोदा जी का भाग्य ही तेज है कन्हैया का भाग्य साथ नहीं दे रहा है उपनंद गोप चौपाल के ऊपर नहीं है कोई भी गोप नहीं है चौपाल खाली पड़ी है अब कन्हैया विचार करे इधर भागूं के इधर भागु उपनंद गोप तो है नहीं So, तनिक झके ये विचार कर रहे हैं कि इधर भागना चाहिए कि इधर भागना चाहिए इतने में मैया ने लपक करके कन्या को पकड़ लिया हाथ में छड़ी लेकर के धमकाती हुई कह रही हैं कि क्यों रे मेरे बाप अरे माखन चोर अरे घर के लुटेरा अरे बांगरन के प्यारे अरे मंथनी स्फोटक माठ फोड़ो तो फोड़ो कैसे कृताधस अपराध तूने अपराध किया है तम उस समय मुट्ठी बांध करके अपनी आँख मीर रहे रहे हैं हैं और कह रहे हैं, अरे आंसुओं बड़ो धोको दे गए आ जाते तो मैया तो दया आ जाती सो मीड़े जा रहे हैं मीड़ जा रहे हैं और ऐसे चतुर हैं कि मीण मार करके आंसू पैदा कर लिए कहा से आंसू आई गए मिल मार करके और जो आंख मिल रहे हैं आंसू के साथ में जो काजल वो सारे कपोल के ऊपर फैल रहा है सारा कपोल काजल से काला हो रहा है तो प्रंतर झूठा रोदन कर रहे हैं अक्षिणी कषंत आंख मीड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे आंसू हाथ जोड़ो ना एक आंसू भी आ गए तो मैया को तो दया आ जाए आंसू भी पैदा करने हैं और कसंतम अंजन मछली स्वपारणना सो हाथ भी काजल से काला हो रहा है और कपोल भी काला हो रहा है तो अक्षिणी कसंतम दोनों आंख उनको मिल रहे हैं और मज्जल मछली स्वपारना जो काजल आंखों में लगा हुआ था उसको अपने हाथ में ही सारा लपेट लिया है हाथ नारे काले हो रहे काजल से उद्विक्ष मार ऊंचा मुख करके मैया की ओर देख रहे हैं मैया के हाथ में छड़ी है कह रहे मैया मार मत दीजो कड़े जोर की लगेगी भय विभव एक भय से नयन एकदम विफ्वल हो रहे हैं हस्ते ने एक हाथ से बात कन्हिया को पकड़ रखा है और भिष्यंती इव आधोरत केवल डरा भी है पीट नहीं इव, इव के द्वारा ये दिखा रही है कि कन्हिया में कहीं भय नहीं हो जाए भय हो जाएगा तो रात को कहीं सोते सोते भबकने नहीं लगे चौटने नहीं लगे इसलिए कन्हिया को तो पीटना यह लक्ष्य नहीं है केवल छड़ी चमका रही है दिखा रही है पर छड़ी नहीं रही है अब दाशती हुई कह रही है कि क्यों तेने माठी तेने माठ कैसे पोड़ा यहां पर मैया का कन्हया का अनादर करना यह आदर है यह प्रेम की एक विशेषता है कि यहां अनादर के द्वारा ही आदर होगा संकोच बुद्धि के द्वारा अनादर करेंगी उतना ही कन्हैया का प्रेक के प्रति प्रेम इनका प्रकट हो रहा है और कन्हैया का उतना ही आदर मेरे बेटा सारी पड़ोस की गोपियां इकट्ठी हो गई कन्हिया बड़े जोर जोर से पुकार रहे हैं। ओ हल्ला सुन कर के आस पड़ोस की और गोपियां इकट्ठी हुई बोले अरे यशोदा को तो हल्ला है रे बोले ना बहुत उधनी है बोले अरे बालक तो उधमी कह रहंदे, रहंदे सब मुस्कुराए नहीं है बोले गोपियों तुम नहीं मुस्कराये मुस्कुराए के मेरे लाला को झीठ की हो तुम मत बोलो आज तो मैं याकू बाध के रखूंगी और कह रहे हैं ना मैं बात बाधू मैं बात बधू सारी और की गोपी देखें बोले अरे बालक तो ऐसे ही धन करे छोड़ दे छोड़ दे यशोदा जी कह रही है ना छोड़ूंगी नहीं आज तो बांधू और यशोदा ने जो बांधने का प्रयास किया कन्हैया कह रहे हैं कि कहीं बध नहीं जाऊं चिंता हो रही है कन्हैया को कि मैं बध जाऊं कार्तिक का महीना चल रहा है सब नियम सेवा नियम लेकर के बैठे हैं कोई यमुना जी में स्नान करने के लिए जाए कोई नारायण का दर्शन करने के लिए जाए कोई परिक्रमा दे नारायण की कोई तुलसी जी की परिक्रमा दे कोई ब्राह्मणों को भोजन कराए तब भोजन करे मैंने भी कार्तिक के महीना में एक नियम ले रखा है क्या बोलो सखाओ को संग में लेकर के गोपियों के घर में माखन मिश्री की चोरी करने का नियम कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी नियम सेवा खंडित हो जाए नियम सेवा जो ले रखी है कहीं खंडित नहीं हो जानी चाहिए मैया बांध लेगी तो फिर मैं गोपियों के घर में माखन मिश्री की चोरी करने के, के लिए कैसे जाऊंगा ये विचार करके कन्हैया आप बधना नहीं चाहते हैं जब दो छोटी हो गई डोरी सारी गोपी पाप की हेले यशोदा ले दूसरी डोरी लाई और उसमें गांठ लगा करके जो कन्हिया की कमर में बांध रही है वो भी तो छोटी सारी गोपी कह रही हैं बोले आज हम यही देखेंगे कन्हिया बधे के ना बधे और यशोदा के सम्मान का प्रश्न भी उपस्थित हो गया पड़ोसी कह रही है देख लाला जीत है वो तू हारे और यशोदा लाला मैं बांट के दिखाऊंगी यही एक प्रतिस्पर्धा हो गई यशोदा अपने हाथ में है कि बांध के ही देखो यशोद जिस समय चाहे कि मैं बधू नहीं आश्रय शक्ति है उनने अच्छा शक्ति ने विद्ध धर्माश्रय शक्ति को उस समय आदेश प्रदान किया अचिंत्य नामक शक्ति है प्रधान भगवान की जितनी भी शक्ति हैं उनके अधीन होकर के सारी शक्तियां हैं अचिंत्य नामक शक्ति के अधीन होकर के सारी शक्ति रहती है सो अचिंत्य शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति को यह आदेश कि तुम अपनी विरुद्ध इच्छा पूरी करो प्रभु चाहते हैं मैं नहीं कहीं बध नहीं जा। जाओ सेवा करो ऐश्वर्य शक्ति तुरंत ही उपस्थित हुई और एक काल में श्री कृष्ण में विरुद्ध धर्माश्रयता प्रकट कर दी अर्थात श्री कृष्ण परिच्छ होकर के भी विराजमान हैं और विभू होकर के भी विराजमान सर्व व्यापक होकर के विशाल होकर के भी विराजमान हैं और सीमित भी हैं मध्यम आकार के बालक यशोदा मन में विचार कर रही है कि कहा तो कन्हिया को मैं एक मुट्ठी में उठा लू एक हाथ से उठा लू मुस्टि ग्राह कन्हैया की कमर मैंने ही कन्हैया के कमर में कोथली पहना रखी है कन्हिया की कमर तो उतनी दिख रही है अभी कमर चौड़ गई हो बात नहीं है क्योंकि कमर तो टूट जानी चाहिए थी कन्हैया ने जो कोदली पहन रखी है लाला ने वो उतनी की उतनी है कमर भी उतनी की उतनी है और बड़ी से बड़ी डोरी कैसे छोटी हो रही है ये बिलुद्ध धर्माश्र और विभुता ये दो विरोध में देखे उस समय श्री यशोदा हंसती जा रही हैं हंस क्यों नहीं है मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता है पुत्रा पुत्र से शिष्य से परा की चाह चाई जा रही यशोदा यदि कन्हैया को नहीं बांध पा रही है तो मन ही मन में हंस रही है और विचार कर रही है चलो आज एक बात की तो जांच हो गई कि मेरे बेटा को बंधन नहीं और इस बात से इस कल्पना मात्र से यशोदा अत्यंत अत्यंत प्रसन्न है कि मेरे बेटा को बंधन नहीं अपूर्ण से आनंदित थे इससे हस्ती भी जा रही है सारी गोपी भी हंस रही है यशोदा उन गोपियों के साथ में स्वयं भी हंस रही है बोले हो कार्यो है समझ में दिया कन्या बल क्यों न मैंने कुनिया को कोथनी भी पहना रखी है वो तो योग्यों है और टोरी छोटी हो जाए इतने में ही स्वभाव के कारण एक शंका मैया के मस्तिष्क में घुसी एक कीड़ा घुसा कि हाय कहीं कोई अनर्थ तो नहीं है कोई अलाय भलाय तो नहीं है किसी देवता की भूत प्रेत की कोई माया तो नहीं है ये क्या अलाय भलाय आ गई बध क्यों नहीं रहा है एक बार बध जाए तो मन का बहन दूर हो जाएगा। मैया का आग्रह ये कि एक बार एक बार गांठ ही लग जाए बस बढ़ जाए तो ये हो जाएगा कि नहीं कोई अलायलाई नहीं, नहीं है इसलिए मैया बाद में का आग्रह कर रही है, पर जब मैं बढ़ पा तो रही है तो एकदम दम की भावना पहले तो आनंद की बासल की भावना थी की भावना थी उस विस्मय की भावना में ही कहीं भय की भावना कहीं आके अनिष्ट की भावना मैया के हृदय में उत्पन्न हो गई पाप की, स्नेह का स्वभाव है कि वह अनिष्ट की आशंका करता है इसलिए मैया ने जो अनिष्ट की आशंका की सुबह मैया एकदम घबरा गई हा ये कहा तो? मेरे बेटा को ये कहा ये कौन अलाबला कैसे दूर हो कलिया एक बार जाए बदल तो पसीना में झापझो इतनी के कांपने लगी का उत्पन्न तो हो गया है मैया की व्याकुलता देख करके श्री कृष्ण तो शक्ति से बोले बोले एश्वर्य शक्ति क्यों मेरी मैया है, दूर शक्ति करके दूर शक्ति करके खड़ी हो, और मैया ने डोरी लेकर के जो कन्हैया के कमर में लपेटी वही एक ग्राह मुठी से पकड़े पकड़ने आने वाली छोटी सी कमर मैया देख रही थी सदाई देख रही थी कमर तो कोई चौड़ी नहीं कमर तो उतनी है परंतु उसमें ही विभुता और परिच्छता दोनों काल में आ रही है मैया ने जहा कहिया को टोरी से बांधा मैया मन का गया नहीं नहीं कोई अलाए नहीं। और कन्हिया को उसी समय उलुखल से बांध गई कन्हैया को लाड़ नहीं करेंगे घबरा तो जरूर रहेंगे मनी मन में संतोष हो गया परंतु तो मन ने विचार किया कि कहीं मैं इस समय मुस्कुरा ली हंस ली तो कन्हैया ढीठ हो जाएगा बालक को पहले डांटना और ऊपर से हंस देना तो बालक ढीठ ही होगा तो क्या शांत होगा इसलिए मैया अपने मन के आनंद को हंसी को रोकते हुए भी उस समय आगे बढ़ रही है रोकते हुए मैया उस समय कन्हैया को बांध गई और कह रही है बदल रहे आप दिखाती हुई सारे बालक जो है उनसे भी कह ले कोई छुएगा नहीं कन्हिया सारे बालकों से भी अलग करे देखते रहना ना बस और कन्हिया कोई खोलेगा नहीं सबको देख लूंगी और सबको पीटूंगी भैया के देख करके सब बालक भी डर रहे हैं कन्हिया को खोल भी रहा। तो भी नहीं रहा को है कोई कैसे खोले मैया जानबूझ करके कन्हिया को अकेले में छोड़ करके बोले रोता है। बस से चढ़ गया तो को दंड देने के लिए मैया को छोड़ करके उस समय क्रोध दिखाती हुई गीतार अपने भवन में चली गई है मैया चली गई आप तो मैया के दांत को कुछ समझ ही नहीं रहे माँ बाप की गाली योगी की नाली आदंद आदंद है जैसे कोई है नहीं। कोई नहीं नहीं असर ही के ऊपर तो तो वो वो भी भी आपका भी वो एक खेल हो गया आप तो बन गए घोड़ा और कुलू को बना लिया आपने गाड़ी और गाड़ी बना करके पूरे बगीचा में आप चक्कर लगाते हुए घोड़ा गाड़ी का खेल खेलते हुए घुटमन चलते हुए डोल रहे हैं तो ऐसे हस्ते तो तो तो हुए, डाट रही। तो यहाँ पर प्रतागशन कहकर ये दिखाया कि यहाँ पर भर्सना करना अनादर वो स्पष्ट है परंतु वो अनादर ही माँ का बालक के प्रति आदर उसके प्रति स्नेह दिखा रहा श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कृष्ण में देखिये एक काल में मूढ़ता और सर्वज्ञता दोनों इतनी तो अक्ल नहीं है कहीं छेड़खानी की तो ये फूट सकता है इतनी तो बुद्धि नहीं है बालक जैसे मूढ़ होता है अज्ञानी होता है और माठ के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं और सर्वज्ञता इतनी है नरकु और नरग्रीव उनके तीन जन्म की जन्मपत्री भी पता है कि इनको साथ दिया तो एक काल में सर्वज्ञता और मूढ़ता एक काल में विभुता और परिचन्नता एक काल में परम ईश्वरता और मैया के प्रेम की अधीनता ईश्वरता और अधीनता दो तो विरोधी वस्तुएं है विरोधी वस्तुएं एक काल में श्री कृष्ण में विराजमान और आपने जब निर्बलता और बलवत्ता एक काल में कृष्ण में विराजमान है यह दिख रही है सारी डोरियां जो गाठ लगा तो के हार तो बाधी थी उन डोरियों को तो दूर कर दिया और केवल पहली वाली जो डोरी है कोमल उस कोमल डोरी को कन्हिया की कमर में लपेट दिया है पुलुखर से बांध दिया है कि कहीं कन्हिया की कमर में घिसानी लगे कहीं नील नींद विचार करके कोमलता के साथ में कन्हिया को बांध दिया है आप दोनों दो वृक्षों के पीछे से बीच से होकर के निकले नीचे से तो दो है और ऊपर जाकर के दो वृक्ष मिल गए तो उनकी ताकत तो बहुत बढ़ गई परंतु तो दोनों वृक्षों के बीच में होकर आप तो निकल गए परंतु तो उल्लू खल टेढ़ा हो गया आपने तनेक हथेली जमा करके जो जोड़ लगाया उल्लू खल अटका हुआ है आपने एक हाथ से दोनों हाथों से दोनों वृक्षों को जो तनिक धक्का दिया बगल में सोई दोनों वृक्ष आटा करते हुए धमदेश पलट करके दूर गिरे हैं दोनों दिशाओं में गिरे और कन्हिया तो आगे निकल गए, अपने खेल खेल में आगे निकल गए। दोनों वृक्षों से दो पुरुष उत्पन्न हुए और वे कह रहे हैं कि कृष्णा प्रमे आत्मन बिरहे कृष्ण हे किसने हे अपने आत्मन जगदीश जय हो जय हो आप सबके कारण हो करके ठाकुर सर्व होकर कह रहे हैं जो अज्ञता है अब इतनी तो अकल है नहीं की आला चल ने तो निकल जाएगा परतु तो दोनों हाथ से धक्का दे रहे हैं तो बालक जो है जैसे उसमें परम परम ज्ञान जो है नॉलेज वो भी पूरी की पूरी विद्यमान है संपूर्ण रूप सेल की जो बात है उसको जानते हुए कह रहे हैं नारायण जी ने तुमको श्राप दिया वो अनुग्रह के लिए दिया स्तुति करे है कह रहे हैं तुम जल्दी से अब यहां से जाओ लाल जी की कृपा से तुम सिद्ध हुए अभी ब्रिजवासी आते होंगे नलपूर्ण मैत्री भी बद्धो नूखल महामंत्रियों जगमतुर तराम उलूखल में बधे हुए कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और साथ के साथ में कुलूखल को भी प्रणाम कर रहे हैं बदोलूखलम कहने से उलुखल को भी प्रणाम है और कृष्ण को भी प्रणाम जैसे कोई ये कहे कि छत्ते वाले को बुला लो बंदूक वाले को बुला लो तो व्यक्ति भी आएगा और छत्ता भी आएगा सिपाही भी आएगा और बंदूक भी आएगी दोनों आएगा बंदूक वाले को बुला लो तो बंदूक भी आएगी और सिपाही भी आएगा दोनों को ग्रहण किया जाएगा ऐसे ही बदो का तात्पर्य है उलूखल को भी प्रणाम किया जा रहा है और कृष्ण को भी प्रणाम किया जा रहा है दोनों को प्रणाम क्योंकि उलू को क्या प्रणाम किया जाएगा कृष्ण को तो प्रणाम किया जा रहा है कि आप जगदीश है सर्वोत्तम हैं कृष्ण की स्पष्ट उलूखल की क्या वंदना की जाएगी बोले हे hey उलूखल महाराज आपकी जय हो जय हो आ मैयाशोदा ने कृष्ण को बाधा था उनखल को आधार बना करके परंतु तो धन्य धन्य कि जगत का जो आश्रय है उसको आपने अपने से बांध लिया और आप उसके साथ में बढ़ गए हैं उल्टी बात मैया बांध गई थी उनूखल से कृष्ण को परंतु तो हे उनूखल आपके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए कि कृष्ण ने आपको अपने से बांध लिया उल्टी बात है। आधार हो गया आधे आधे हो गया आधार यही एक विरुद्ध धर्म पर प्रकट हो रही है तो ये दुरुद्ध दुरुद्ध सारे ये ये सारे सारे सारे भाव भाव कोई आधार हो जाता है आधे आधे हो जाता है आधार आधार है आश्रय पदार्थ है श्री कृष्ण परंतु हो होकर आश्रय तत्व तो श्री कृष्ण है परंतु तो वे कृष्ण हो गए आप आश्रित और उलूखल हो गया आश्रय जो जगत का आश्रय था उसके लिए आश्रय श्री कृष्ण हो गए बहुलूखल हो गया ये सबसे बड़ी महिमा की बात है तो वृद्ध धर्माश्रयता का एक काल में यहां पर प्रकट हो रही है तो ये अद्भुतता यहां पर प्रकट हो रही है श्री की सामर्थ्य नहीं कि वे कृष्ण को खोल जाए कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं यही जगत की बात है जो बधा हुआ है वो तो निरादर का पात्र होता है कि जरूर इसने कोई गलती की है इसलिए बधा हुआ है वो आदर का पात्र नहीं होता है परंतु यह उल्टी बात है यहां पर बधना यह आदर का पात्र हो गया सो बधे हुए डोरी को भी प्रणाम कर रहे हैं आप परम परम धन्य हो जो आपने सबको बांधने वाले को बांध दिया हे उलूखल आप परम परम धन्य हो जो भुने हुए हो किसी काम के नहीं काम के नहीं होते काम के होते तो मैया उठा करके भंडार में रखती। परंतु तो वो क्रैप है वो जो उलूखल है किसी काम का नहीं है गुना हुआ है इसलिए उसको उठा करके भंगार के रूप में बाहर फैल दिया हुआ है भंगार है क्रेप है। उस उलूखल में इतनी सामर्थ्य है कि कृष्ण बढ़ रहे हैं उससे तो उस उलूखल के बंदना की जा रही है बद्धोलू खलन तो उलूखल गुणहीन होने पर भी होकर के आदरणीय होकर के विराजमान हुआ तो यही इस में सर्वत प्रकट हो रही है कि होने पर भी होकर के विराजमान जो आधार आधे था वह आधार होकर के विराजमान हो गया उल्टी बात हो गई ऐसे जगम तुर्दी ये भी दोनों के दोनों ब्रिजवासियों के उस रस का दर्शन करके इनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया ब्रिजवासियों का दर्शन जो किया नरकु के रूप में तो ब्रिजवासियों का श्रुते कृष्ण आदि माधुर्य दुष्टे धीरे यदेक्षित नाते शास्त्र लोभोत्पत्ति लक्षण अब लोभ तो इनमें उत्पन्न हो गया अभी साधन करने की कही कसर है साधन के फल की कसर है इसलिए आपने इनसे कहा जाओ ये दोनों के दोनों उत्तर दिशा में गए देवलोक में गए जब साधन करेंगे तब इनको भी नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाएगी अभी सेवा से इनको कुछ देर सेवा देकर के लोग तंग हुआ साधन की थोड़ी कमी रह गई है उस तो साधन की कमी को पूरा करेंगे तब जाकर के ये फिर सेवा करने के उपयुक्त जो दे है उसको प्राप्त करेंगे कुछ सेवा मिल गई प्रकटनी ला अब स्थाई सेवा को प्राप्त करने के लिए इनको आपने मार्ग प्रदान कर दिया जब तो तो दोषि होता खोल करके नहीं है। क्योंकि मैया के बंधन को खोल सकना ये इनके बश की बात नहीं है या को या तो उसको खोलेंगे मां के बंधन को मां या खोलेंगे श्री नंद भाव जिनको मां ने इतना अधिकार दिया हुआ है उनके पति होकर के विराजमान हैं, जिनको अधिकार है वे खोल सकते हैं और किसी दूसरे गोप की भी सामर्थ्य नहीं गोपी की भी सामर्थ्य नहीं कि वे कृष्ण को बंधन से यशोदा जो अनादर कर रही है उस अनादर को भी किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है उस अनादर को हटाना यह भी किसी दूसरे की साधन है सामर्थ्य नहीं है तो अनादर ही परम परम आदर हो करके विराजमान है जैसे वृक्ष गिरे कलिया धक्का दिया और वृक्ष गिरे जो अरा आटा हुआ सारे दौड़े आधी नहीं मैं नहीं पुराने वृक्ष गिरे तो गिरे कैसे यशोदा जी ने एकदम घबरा रही कि हाय बालक कहीं है वृक्ष गिरे हैं यशो दौड़ करके आई परंतु कन्हैया नहीं दिख रहे तो वृक्ष जो गिरे उनके पत्तों के बीच में कन्हैया कहीं छिप गए हैं डरे अभी घुटमन चलते चलते भी वृक्षों के बीच में कहीं पत्तों के बीच में कन्हैया दिख नहीं रहे हैं वृक्ष बड़े हैं कन्हैया छोटे से है इसलिए दिख नहीं रहे और सारे वृक्षवासी एकदम घबरा और सब कह रहे अरे बालक यहाँ घूम रहे हो बालक कहां पे हो बालक कहां लाल कहां क्यों इतने नहीं जो बालक थे जो देख रहे थे इसके उस घटना के साक्षी थे वे बालक कह रहे हैं बोले अने ही नहीं थे बोले बाबन मैं बताऊं बोले वृक्ष कैसे गिरे बोले बाबन मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा सारे बालक सब, सब कह रहे ऐसे नहीं कैसे है है कोई वो वो कह रहा है, वो जो केर धक्का दिया उनका हाथ पर मारो गए तो अने अने तो का का प्रयोग प्रयोग करते हुए, का करके करके दिखा दिखा कि ने कैसे वृक्ष को गिराया, इसको सब अभिनय बालक दिखा रहे है। और कन्हैया छिपा हुआ है पत्तों के बीच में कन्हैया ये आगे बढ़ रहा है कन्हैया तो अपने हिसाब से आगे बढ़े, बढ़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं पीछे पीछे सिंहावलोकन विधि से पीछे क्या हुआ कभी कभी जैसे शेर आगे बढ़ता है है और फिर मुड़कर की देखता है कि पीछे कौन है ऐसी विधि से श्री पीछे देख देखते हैं का गिरोह कौन कौन वृक्ष कैसे चीज गिरी ऐसे आक्षर पूर्वक कृष्ण भी देख रहे हैं नंदबाबा ने तो कन्हिया को उठा लिया कन्हिया बधे हुए हैं उलूखल भी खिंच है बोला अरे तो कौन उलू खन में बार हो कन्हिया कह रहे हैं कि मैया ने बोल क्यों बोल मैंने मैया को मात फोड़ दिया बड़ा मैया को बेटा बढ़ है ना बाबा मैं मैया को बेटा ना हूं मैं तो तेरह बेटा आप कन्हैया मैया की गोदी में ही नहीं जा रहे हैं मैया बाबा बार तेरे बेटा आजा जाए ना मैं तेरे पास में तू तू तो मुझे है, तो मुझे है, मैं तो है मैं बाबा बाबा को की गोदी में ही आप बैठे हैं मैया बार बार बुलावे परंतु आप नहीं आ रहे हैं बोले ना मैं तो बाबा के पास में रहूंगा तेरे पास में नहीं आऊ तू तो मुए मार मैया ने जो लड्डू दिखाया आप तो बाबा की गोदी से उठे पट्ट मैया की गोदी में जाकर के कन्हैया, तू तो बड़ा अभी का में बाबा को बेटा मैया को बेटा लड़ुआ तेरे पास में रखिए लड़ुआ ऐसे आप यशोदा, यशोराम सबको आमंत्रित करते हुए परिपूर्ण से विराजमान है परम परम आनंद होकर विराजमान तो यहां अनादर ही आदर होकर के विराजमान इसी प्रकार पुराणों में वो एक लीला जिसका उल्लेख श्री वैष्णव तो श्री में श्री जी भूस्म ने वो पंक्ति दी है पुराण की कि कभी श्री कृष्ण आप श्री प्रिया जी की कुंज में किशोर लीला किशोर अवस्था की लीला में श्री प्रिया जी की कुंज में आप पढ़ारना चाह रहे हैं परंतु बीच में ही आकर के श्री चंद्रमा श्याम सुंदर को पधरा करके ले जाते हैं श्री श्याम सुंदर कि किसी भी प्रेमी की प्रेम प्रार्थना को आप ठुकरा नहीं सकते श्री श्याम सुंदर पदमा जी के साथ में जिसमें पधारे श्री चंद्रावनी जी की कुंज में आपने अवसार किया पर ध्यान तो लगा हुआ है श्री राधा रानी की अवसार कर रहे थे श्री राधा रानी की कुंज में परंतु तो श्री चंद्रावनी जी की सखी बीच में ही श्यामचंद्र को आग्रह करके प्रार्थना करके हाथ पैर जोड़ करके चंद्रावनी जी की कुंज में ले गए श्री चंद्रावनी जी से अनुमति ग्रहण करके कभी राधिका हृदय में बैठी हुई है ध्यान है राधिका का इसलिए श्री चंद्रावली जी को श्याम सुंदर हे राधे कहकर के जो संबोधित कर ले चंद्रावली जी गोत्र स्खन होने पर मान धारण कर ले श्याम सुंदर राधा राधा कहकर के बोल ले हो मेरा नाम राधा नहीं है मैं तो चंद्रावली हूं आपका चित्र श्री राधिका में लग रहा है जिस राधिका में लग रहा है उस राधिका के पास नहीं जाओ। श्री में उस जावा का श्री जीव हु को समझी वर्णन करते हैं कि मधुर रसा शीतल स्पर्शा, मत राधा फिर कह राधा नहीं धारा धारा कभी कभी जीव पलट जाती है दाल भात की जगह भालनाथ कह देते हैं ऐसे ही धारा की जगह राधा मुख से निकल गया मैं तो धारा राधा विप्लांतने मिलंती ये श्री यमुना की धारा दूसरे रशा अब श्री राध का भी मधुर रस है और यमुना भी मधुर रस है दोनों ही भिपना, विपनांद मिलंती दूसरे विपिन में मिलनी है शीतल स्पर्शा दोनों ही शीतल स्पर्श है श्री राधिका भी शीतल स्पर्श है और श्री यमुना जी भी रसा विरहे, तुम्हारे विरह में मेरी गर्मी को शांत करने के लिए मेरे ग्रीष्म ऋतु का जो ताप है तो यमुना के अर्थ में ग्रीष्म ऋतु का ताप और श्री राधिका के अर्थ में विरह का जो ताप है उस विरह के ताप को दूर करने के लिए धारा समर्थ हुई धारा की जगह जीव है कभी कभी पलट जाती है धारा की जगह राधा निकल गया मैं तो धारा का वर्णन कर रहा था परंतु श्री चंद्रावली जी कहती है वो जो खाया है वही डकार आती है हृदय में बसी हुई है राधिका इसलिए राधिका नाम ही आपकी जुवा पर आ रहा है ठीक है श्री राधिका की ओर ही आप पधार अब श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी के रूठ करके चले जाने पर चंद्रावली कठोर बचनी कहती हैं उस समय अनुमति लेकर के श्याम सुंदर मैंने आपको रोका आपके कार्य में विघ्न डाला अब मुझे अनुमति प्रदान करो ऐसा कहकर कि चंद्रावली जी बड़े गौरव के साथ में जिस समय चली जाती हैं श्री श्याम सुंदर आप विचार कर रहे हैं आ महापुरुषों का हृदय कितना विशाल होता है चंद्रा को देखो कि क्रोध में भी वे अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रही हैं और विनम्र शब्दों का प्रयोग करते तो हुए वे लौट गई श्री राधिका की कुंज में जैसे ही पदार्थे हैं श्री श्याम सुंदर की पाग ढीली हो रही है अटपटी यहाँ पाग है मरगजी माला है माला मुरझा रही है कहीं मुस रही है हार जो है वो भी टेढ़े हो रहे हैं मुख के ऊपर भी मिलन के चिन्ह विराजमान है अर्थात अंग श्रृंगार रूपी सखी मिलन में उस मिलन का दर्शन करते हुए जहां है की ही, ही मूर्खित हो गई so, नैन रूपी सखी में विराजमान अंजन रूपी जो सखी है सखी का जो वह आधार पर आकर ही वही हो गया। जैसे सखी जहा पहुंची वही की वही मूर्छित हो जाए इसी प्रकार श्री अंग रूपी सखी अपने श्रृंगार को वही भुला करके मूर्छित हो रही है चरण में विराजमान चरण रूपी जो सखी उसका अलग तक श्री लालजी के मस्तक के ऊपर ही शोभा को प्राप्त हो रहा है रूपी जो लाली रूपी जो सखी है वो वक्षस्थल के ऊपर स्कंध के ऊपर वह ग्रीवा के ऊपर यो की त्यों शोभा को प्राप्त हो रही है भुजारूपी सखी उसके कंगन उनके चिन्ह श्री श्याम के कंठ रूपी सखी उनके पास में ही शोभा को प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सखी का यह स्वभाव है कि के आनंद का दर्शन करके वो इतनी मूर्छित हो जाती है कि अपने आभूषण भी भूल जाती है वहीं की वहीं भी आभूषणों के चिन्ह बिराजमान हो रही है जहां पहुंची सखी वहीं मूर्छित हो जाती है ऐसे प्रिया के चिन्हों को देख करके श्री राधारानी में तो मान उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है श्याम सुंदर के चिन्हों को देख करके श्याम सुंदर बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु तो श्री प्रिया पहचान जाती हैं और श्याम सुंदर की सच्चता देख करके उस समय अपनी बैनी उसमें जो फूल मालक माला थी उस फूलमाला को जिसको खंडिता अवस्था में उतार करके रख दिया था उसी माला को लेकर के श्याम सुंदर जो हाथ जोड़ करके खड़े हैं श्याम सुंदर की कमर के ऊपर माला लपेट करके दामोदर श्री वेणी दामोदर बना करके श्याम सुंदर को स्थित कर दिया वेणी दामोदर होकर के श्याम सुंदर वेणी की जो माला है उससे ही श्री श्याम सुंदर को बांध करके विराजमान कर दिया है उसको देख करके मोहित हो गए श्री सर सखीग उस समय श्याम सुंदर से कह रहे हैं श्याम सुंदर अब में गिर करके क्षमा मांगो ये जो बहानेबाजी कर रहे हो ये सच्चता धृष्टता और सच्चता ये दोनों करने की आवश्यकता नहीं है और उस समय सर सखी कह रही हैं बलिहारी बलिहारी नमस्ते सुदाम ने सुरदीप्त धाम ने तो धाम ने नमो राधिकाए त्वीय प्रिया नमो मंत्र लीलाय देवाये तो। आपको प्रणाम है प्रणाम नमस्ते सुदाम ने केवल श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं सुदाम ने कहकर के कह रहे हैं कि इस माला को भी प्रणाम फूल की माला को जिसने श्याम सुंदर को बांध लिया और श्याम सुंदर की सामर्थ्य नहीं कि तो उस फूल की माला को तोड़ प्रिया का बंधन है प्रिया जब फूलेंगे तभी आप मुक्त होंगे तो नमस्ते सुदाम श्याम सुंदर को भी प्रणाम है सुदामा माने जिनकी माला है उन श्री राधिका को भी प्रणाम है और सुनाम ने माने माला को भी प्रणाम है और बाधा गया है उन श्याम सुंदर को भी प्रणाम है सुदाम ने कहकर के तीनों श्री प्रिया जी की माला प्रिया जी को प्रणाम माला को प्रणाम और शाम सुंदर जो बधे हुए है उनको भी प्रणाम दाम से युक्त होकर के जो विराजमान है उनका दाम है जिनकी उनका और जो दाम से बधे हुए उनका दाम का स्वयं का इन तीनों को प्रणाम करते हुए विराजमान नमस्ते सुदाम ने स्वरण दीप्त धाम ने वो माला भी दीप्त धाम होकर के विराजमान है परम परम चमत्कृत होकर के विराजमान नमस्ते ने तो उस कटी को प्रणाम है जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है और बड़ी से बड़ी डोरी जिसको बांधने में यशोदा समर्थ नहीं हुई और यशोदा ने जिस उदर में दो बार सारे विश्व का दर्शन किया जो सबका आश्रय होकर के विराजमान है नमो राधिकाय त्वीय तो प्रियायी श्री प्रिया जी को प्रणाम है दामोदर को प्रणाम तो विभिन्न अवस्थाओं में ये जो आठ श्लोक दामोदर स्तुति के श्री सत्यव्रत मनु ने ऋषि ने जो किए वे एक साथ बोले हुए नहीं है पूरी पूरी साधना के क्रम में पहले ऐश्वर्य प्रकट हुआ है पहले सामान्य शोभा प्रकट हुई है फिर ऐश्वर्य प्रकट हुआ है फिर ऐश्वर्य प्रकट होते हुए अन्य अन्य भावों को प्रकट करते हुए सबसे अंत में जो मधुर आत्मय श्लोक में जाकर के जो मधुर श्री राधिका हो करके श्री कृष्ण विराजमान है राधिका प्रेमबद्ध होकर के कृष्ण विराजमान है वो उस मधुर स्तुति का वर्णन किया गया तो यहां पर श्री राधिका के द्वारा भी शांत सुंदर का अपमान करना वह अपमान ही सम्मान है और यशोदा के द्वारा जो तो अपमान करना है बाधना कन्हैया को यह भी परम परम सम्मान ही हो करके बिराजा तो अपमान एवं सम्मान तो ये उत्तम मत्वात्म अव्यक्तम मर्तलिंगम अभुक्षलम गोप का लूख ले प्राकृतम यथा श्री आत्मयम अपने पुत्र को श्री यशोदा बांध रही है आत्मीयम मर्त्यलिंगम अधजम जो सदा मनुष्य स्वरूप में ही स्वभावता विराजमान है मर्त्यलिंगम मनुष्य के स्वरूप में ही जिनका वास्तविक स्वरूप है पांच हैं कैसे मनुष्य होने पर भी नेत्र गोचर होने पर भी वे अधोक्षजम इंद्रियों से परे हैं अर्थात युक्त दृष्टि से तो वे दिखते हैं कृपावली दृष्टि के द्वारा तो उनको देखा जा सकता है परंतु कृपा में दृष्टि नहीं है तो नहीं देखा जा सकता अवतार काल में उनकी कृपा इतनी विशिष्ट हो जाती है कि उस समय अनधिकारी दुर्योधन आदि को भी कृष्ण का दर्शन हो जाता है सामान्यता अवतार काल जहां नहीं है वहां पर हर एक को कृष्ण का दर्शन नहीं है अधोक्ष जो बे होकर कहीं विराज कृपा है तो दर्शन है अवतार काल में सबके लिए कृपा सुलभ है इसलिए सबको दर्शन है अवतार काल नहीं है उस समय कृपा नहीं है तो अधिकारियों को ही दर्शन है अन्य अधिकारियों को दर्शन नहीं है तो नीचे पड़ देने वाले हैं गोपिला गोपिका उनको श्री यशोदा ने पुलू घर में दामना बरण हो म में बांध लिया किसको बांध रही है बोले प्राकृतम यथा श्री कृष्ण प्रकृत बालक में ही विराजमान है यशोदा ने भी प्रकृत ही विराजमान है स्वस्वरूप में श्री यशोदा लीला में ही लीला बिहारी में कृष्ण को बांध रही है प्राकृतम यथा जैसे प्राकृत बालक को बांधती है ऐसे यहां पर दिव्य लीला भी अधोक्षण होने पर वो लीला प्राकृत होकर के ही बिराजमान है और उस लीला में श्री यशोदा श्रीदाई बिरायमान हो रही है इस प्रकार जहा इस लीला की विशेषता यह है कि यहाँ पर अपमान ही सम्मान हो जाता है ये वात्सल्य लीला का वात्सल्य में अपमान की सम्मानता दिखाई अब आगे मधुर लीला में अपमान कैसे सम्मान है उसे दिखाएंगे बिहारी गोलवंडा वंद हरि लालिकीत गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंदोपाल श्री राधारम हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय कि पायो देवो शाश्वत राही सुस्पशम ओई जय जय